ओ भद्रम कर्णे स्त्रिया भद्रमशविरा स्थिर शुष्ट पुरुषस्तुर्दशे मैं ओ मांडुक्य अथर्वेदी परिषद मांडव्यकारिका वैचथ्य प्रकरण के, के, के अंतिम कुछ को चल रहा था तो कार्य में कहा तत्व आध्यात्मिक तत्व दृष्टवा च अप्रचितो अप्रचित आध्यात्मिक शरीर आदि इसका जो स्वरूप है उसको जानता था अगर विचार दृष्टि से जाएंगे तो शरीर खो जाएगा अधिष्ठान मिलेगा ज्ञान दशा में दिख रहा है जैसे रज्जु में सर्प तब तक दिखता है जब तक ज्ञान है ज्ञान काल में खो जाता है तो अधिष्ठान दिखता है रज्जु दिखाई पड़ती है ठीक इस प्रकार है आध्यात्मिक जो शरीर आदि है इनके तत्व स्वरूप देख जैसे घट घट बोलते हैं उसमें जब विचार दृष्टि से जाते हैं तो उसका अधिष्ठान मिट्टी मिल रहा जहां वो कल्पना घर की कल्पना मिट्टी में हे मिट्टी हो घर कहा जा रहा है तत्वम आध्यात्मिक दृष्टि यह शरीर शरीरादि का स्वरूप तत्व मैंने स्वरूप देखा स्वरूप देखेंगे देखे आत्मा में पहुंचेगा प्रतिष्ठान को जान तब तुम दृष्टवा जब आइए दबाइए पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, उनका भी स्वरूप देखेंगे तो वह आत्मा में पहुंचना है अज्ञान दशा में दिख रहे हैं सभी ज्ञान दशा माने व्यावहारिक सत्ता से ऊपर उठेंगे तब दिखेगा वो आप स्वप्न के पदार्थ आपको मिथ्या भाषित होता है मानते हैं रज्जु सर्प को मिथ्या मानते हैं क्यों उस काल में आप प्रातभाषिक सत्ता में बैठे थे जब व्यावहारिक सत्ता में आते हैं तब मिथ्या मानते हैं जब तक रज्जु में सर्प दिखता है प्रातभाषिक सत्ता में बैठे हुए आप होते हैं तब तक उसको मिथ्या नहीं मानते जब आगे व्यावहारिक सत्ता में आ जाते हैं रज्जु का ज्ञान होता है तो वहां कल्पित घोषित कर देते हैं सर्पाधि को कुछ काल में नहीं ठीक इसी प्रकार अभी व्यावहारिक सत्ता में आप शरीर में बैठे हुए हैं तो इसको सत्य मान रहे हैं। यहां से सत्तांतर में जाना पड़ेगा दूसरे सत्ता में जब आप पहुंचेंगे आत्मभाव परमार्थ सत्ता कहाँ ये है कैसा है किसे बनाए देखेंगे मान सत्ता में जब पहुंचेंगे वेदांत सर्वण मनन आदि निर्दासन आदि के माध्यम से तो ये कल्पित दिखेगा तत्व में और हमारे जैसे में कितना अंतर है हम इसको सत्य मानकर चल रहे हैं क्यों हम व्यावहारिक सत्ता में चल रहे हैं और वो व्यावहारिक सत्ता से उठे हुए होते तत्वविद्ता पुरुष इसलिए उनको ये कल्पित दिखता है यहां बैठ करके कल्पित नहीं दिखेगा यहां से अन्य सत्ता में पहुंचना पड़ेगा तो पारमार्थिक सत्ता में आत्मा भाव में पहुंचेंगे कोई चीज पाई नहीं जाती किंतु समाधि में बैठा हुआ व्यक्ति पाया जाता है व्यक्ति पाया शरीर ही उचेतन तत्व वो है तत्कुम आध्यात्मिक इस आध्यात्मिक जगत प्रति शरीरादि हैं इनका तत्व तो समझ करके इसका अधिष्ठान को समझना कहा कल्पना हो रही है तत्व दृष्टवा चाहिए बाह्य पदार्थ प्रतिव्यादी हैं उनका भी तत्व तो देख समझना आपको थोड़ा तो पार्वाधिक तो सत्ता में उठना पड़ेगा तब ये तत्व तो समझेंगे तत्वीभूत फिर तब स्वरूप होकर के उस अधिष्ठान स्वरूप होकर के विचार करते करते चलेंगे तो आत्मा में ही पहुंचेंगे आप फिर तत्व स्वरूप होकर के तत्वी भूत तदाराम उसी में खेलने वाला हो जाता है बाह्य विषयों में क्रिया करने वाला नहीं होता उसका कोई विषय है ही नहीं उसके सामने ऐसा हो जाता है तत्वाद अप्रचित भवे उस तत्व में यदि पहुंच गया है तो वहां से प्रचित न उसको बनाए रखे ज्ञान रूपी दीपक अगर जल गया नहीं जला है तो जलाने की कोशिश करें और जल गया है तो उसको बचाने का कोशिश करें करेंचि भवे उस तत्व से न दिरू। दिरू। तो कहा था अहम परम ब्रह्मा ब्रह्म न मत तो अनु किंचिदीति स्मृति संतिक न काल विशेष नैरतरे कर्तव्य व परम ब्रह्मा कितने पांच मिनट करना दस मिनट करना कितने समय करना नियम, नियम कहते हैं ना शाम सुबह नियम करो कितने करना कहते नहीं उसका काल विशेष नहीं इसी समय करना चाहिए ऐसा नहीं निरंतर करना चाहिए हमें व परम ब्रह्मा इस भाव में निरंतर भावना बनानी चाहिए आप कहेंगे व्यवहार करते हुए वो निरंतर होना तो संभव नहीं है अखंडाकार वृद्धि बोलते वेदांति अखंडाकार वृद्धि करना कहते हैं तो व्यवहार के समय में कैसे अखंडाकार वृद्धि हो तो कहेंगे आपको यदि वो वस्तु अच्छा अच्छा लगा हो तो अन्य वस्तु अन्य काम करते हुए उसको भूलेंगे नदी अच्छा लगा हो तो अभी तो आपको शरीर का चेहरा अच्छा लग रहा है इसलिए इसी के लिए लग रहे हैं वो आपको पता ही नहीं जो वस्तु तो अच्छी लग जाती है तो उसको आप कभी कुछ भूलते नहीं है जैसे आप यात्रा में होते हैं आपके जेब में कुछ पैसे रखे होंगे तो लोगों से बातचीत करते हैं ट्रेन में बैठे हैं, रेल में बैठे हैं, बस में बैठे हैं चाय भी पीते हैं चाय का स्वाद भी आपको मिल रहा है खट्टा मीठा जैसा दे रहे हैं मैंने अनुभव चल, चल रहा है उधर व्यवहार हो रहा है दूसरे से बात भी कर रहे हैं किंतु तो? सब कुछ करते हुए विशेष ध्यान आपके अपने जेब में उसको भी भुला नहीं है क्यों आपने वहां मान लिया इसके बिना मेरा यात्रा रुक जाती है जैसे वह चिंतन चलता है ठीक इसी प्रकार इस व्यवहार में भी उस तत्व तो का चिंतन कर सकते हैं माने हमारे हमारा जो मन है एक ही काल में गौण मुख्य भाव से कई वस्तु पर चिंतन कर सकता है मुख्य भाव में तो नहीं कर सकता गौण मुख्य भाव तो मुख्य भाव में आत्मचिंतन गौण भाव में प्रभाव हो सकता है चंद्राचार्य कई एक जगह लिखा है कि एक नाचने वाले के दृष्टांत दिए करके बताते हैं मन हमारा कई जगह ध्यान दे सकता है एक साथ पुंखानुपुंख विषय क्षण तत्परोपी ब्रह्मावलोकन अधियम नधियम जहात योगी संगीत वाद्य ध्रतताल बसम तथा भी मौलिस्त कुंभ पर धीर नटीबा पूर्व जमाने में एक नाच हुआ करता था नाचने वाली महिला पानी का घड़ा शीर में रख करके नाचती था ऐसा एक नाच होता था तो उसमें उस नाच में उसका दृष्टांत दिया नाच वैसे होता नहीं है गीत का भी उसको शोर का पता लेना चाहिए उसी ढंग से शरीर को इधर उधर फटकना पटकना है हाथ पटकना कोई पैर पटकना विक्षेप है। शरीर को विक्षेप करना यह नाच है। में शरीर को विक्षेप करना। इधर उधर पटकना नाच होता है। गीत के ताल पर होगा जैसे गीत चल रहा होगा और बाजा के ताल भी होगा उसके ऊपर ध्यान है। उसी तरह से करना पड़ेगा इसको संगीत तालंगता भी संगीत के साथ कौन सा शोर चल रहा है उसी तरह से करना है उसको संकेत वैसे ही करना होगा और कौन से ताल में बज रहा है ताबला उसको भी देखना होगा और नृत्यवाद्य बसमगता उसके बस में है वो उसके ध्यान से सुन रही है और शरीर का कटाक्ष कर रही है करते हुए भी मौलिस कुंभ परिरक्षण शीर में रखे हुए घड़े के तरफ ज्यादा ध्यान उसका हो भी ध्यान उधर भी है क्यों अगर शीर का घड़ा गिर गया तो नाच भंग हो गया तो हमारा मन गौण मुख्य भाव से अनेक काम कर सकता है एक बार मुख्य एक होगा उसके मुख्य ध्यान शीर के घड़े में है बाकी गौण है जो ताल आदि में स्वर्ग आदि में ध्यान दे रही है दे रही है कि हम तो कम है ठीक इसी प्रकार शंग्राचार्य का पुंखानुपुंख विषय क्षण तत्व रूपी ब्रह्मावलोकन अध्यम जहा वो तो है वाली उस प्रकार एक बाण के ध भिशय। तो गोली की तरह आ रहे उनका इक्षण कर रहा है दर्शन कर रहा है अनुभव करता हुआ पुंखानुपुंख विषय क्षण तत्पुर दिन भर यही कार्य होता है, अभी है कभी शब्द का शब्दाकार वृद्धि बनाते हैं कभी रूपाकार कभी रसाकार कभी गंगाकार कभी स्पर्शाकार वृत्ति बनाते हैं यार है हमारे सामने पुंखानुपुंख विशेष बाण के समान पहले जमाने में बाण होते आज गोली है एक के बाद एक चल रहे मन में वृत्ति बन रहे कभी घटाकार कभी पटाकार मन विषयाकार वृत्ति छूट नहीं रही बन रहे ये सब होते हुए हो भी ब्रह्मावलोकन अधिम्र जहाती होती जो योगी होगा मुख्य साधक होगा ब्रह्मा को अवलोकन मैंने जानने वाली जो देखने वाली वृत्ति है उसको नहीं छोड़ता कैसे जैसे, जैसे नाचने वाली की है एक नर्तिका है जिस प्रकार सब के तरफ ध्यान है बाजा के तरफ खीत के तरफ स्वर के तरफ सब उसी तरह से शरीर को पटकना है उसने हाथ पैर वैसे पटकना है वही नाच है किंतु तो, स्वर कहीं चल रहा हो बाजा कहीं चल रहा हो नाच कहीं हो तो ठीक नहीं होगा सब कुछ करते हुए ध्यान देते हुए भी सबसे ज्यादा ध्यान उसे शीर के ऊपर के पर बोलता है माना एक ही काल में हमारा मन गौण में लाभ से अनेक वृत्ति बना सकता है अगर आप व्यवहार करते हुए भी उस आत्म वस्तु को आपको प्यारा लगा हो अच्छा लगा हो उसका चिंतन कर सकते हो। तो भूलेंगे नहीं अगर अच्छा लगा हो तो अभी तो अच्छा लगी ही नहीं रहा है अभी तो प्रेस अच्छा लग रहा है उसी के लिए आप परम चल न मत तो यही काम कर का रहे हैं। अन्य स्थिति किंचित मैं ही पर ब्रह्म हूं मेरे से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है माने आप पार्मार्थिक क्षमता में पहुंचेंगे तभी बुद्धि होगी ऐसा और करना यही है आप यही ऐसी शरीर में बहते रहते व्यावहारिक में बैठे हुए परमार्थ को समझ रहे आपने स्मृतिकरण शंतर, निधि का अभ्यास करना है कभी कभी करना या हर समय करना कहा न काल विशेष नियतम ये विशेष काल में करना चाहिए विशेष समय में करना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है किंतु नैरन तरण करतव्य शाम सुबह ही करना शाम सुबह ही करना चाहिए ऐसा बोलते हैं ना ऐसा नहीं है चौबीस घंटा करना निरंतर होना चाहिए तभी आपको सिद्धि मिलने की संभावना है सिद्धि माने ज्ञान यहां की सिद्धि कोई उड़ने वाली सिद्धि नहीं वेदांत की सिद्धि वो योगियों की है यहां सिद्धि माने ज्ञान जब सिद्धि मिल जाए ज्ञान मिल जाए तब यहां सिद्ध बोलेंगे दोस्तों क्या बोलेंगे वेदांत का सिद्ध है ज्ञानी ज्ञान को सिद्धि करेंगे ज्ञान प्राप्त होने पर वो सिद्ध हो गए पहले साधक था वेदांत का ऐसी सिद्धि है ज्ञान तत्व आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक मानी क्या टीका तो अध्यात्मिकल्पित शरीर है, है। जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है उसी पर कल्पित है कि तो रज्जु के सर्प को कल्पित तब मानते हैं जब वहां उस सत्ता को छोड़ करके दूसरे सत्ता में आवाज आते है प्रादिभाषिक सत्ता में सर्प मान रहे थे और वहां से जब व्यावहारिक सत्ता में पहुंचते हैं आप तब उसको कल्पित मानते हैं ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक जो शरीर आदि है शरीर इंद्रिया आदि जो भी हमारे पास प्राण है शरीर है इंद्रिय है मन है बुद्धि है जो भी है यह सब कल्पित तत्त्वम अधिष्ठानम इनका तत्व तो स्वरूप होता अधिष्ठान अधिष्ठान मात्र इनका जो स्वरूप है अधिष्ठान मात्र ही है रज्जु में जितने भी हम कल्पना करते हैं उसका स्वरूप रज्जु ही है ठीक इसी प्रकार इसके भी स्वरूप जो पुतला दिख रहा है अधिष्ठान ही इसकी कल्पना की जा रही है वह आत्मा वो हमारा स्वरूप है तत्व तो तो तो अधिष्ठान इसका स्वरूप तो अधिष्ठान मात्रा ही है कल्पित वस्तु के स्वरूप अधिष्ठान मात्रा ही होता है अपरा कुछ नहीं रहता उसका दृष्टार माने इसको जानना है देखना नहीं है देखने का विषय नहीं है या दृष्ट धातु ज्ञान अर्थन है जैसे नमक को दाल में नमक को देखना आंख विषय है क्या फिर भी देखना शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी आदि मैं अनुभव में लांग दृष्टवा का अर्थ है अनुभव अनुभव कृत्वा ऐसा अर्थ होगा अनुभव करके होगा और तत्वम दृष्टवा से बाह्यता ऐसा आया है उसके अर्थ कहते हैं टीका नहीं बाह्यता मैंने देहादि अवस्थित हूँ देह से बाहर जो वस्तु पड़े है कौन है वो पृथ्व्यादी पृथ्वी आदि पंच बहुत है जिसमें मेरा होता है यहाँ मई हो रहा है और बाकी मेरा होता है जो मई होने वाले तो आध्यात्मिक हो गया और मेरा वाले हो गए बाह्य मई मेरा संसार गोई होता है इसमें मई होता है बाद मेरा होता है यही है बाह्य तो माने देहात बहि अवस्थित जो देह से बाहर बैठे हुए हैं पड़े हैं जो कौन है वो पृथ्वी आदि है पृथ्वी जलतेज वायु आकाश यही होता पांच भूति होता है चाहे जो भी वस्तु आप लाए जो साग लाए भाजी लाए जो भी लाए ये पांच वस्तु मिश्रित है उसमें पंचभूत वो खाते हैं बस यही है और कुछ नहीं है कोई भी वस्तु सेवन करेंगे पंचभूत होता है कल्पित वो भी कल्पित होने से नहीं होता कल्पित है वो भी कल्पित जो कल्पित होता है वस्तु नहीं होता वो हो, अवस्तुत्पाद अधिष्ठान मात्रा में अनुभूय वो भी अधिष्ठान मात्र है ऐसा अनुभव करके त्रष्टवाद अनुभव अनुभूय अनुभव करके स्वयं अति दृष्टा अब वो जो देखने वाला व्यक्ति है साधक बन करके ऐसा देख रहा है ये जो शरीर आदि है ये परमात्मा ही है चेतन ब्रह्म ही है और बाकी बाह्य पदार्थ आदि भी परमात्मा ही ब्रह्म ही है किंतु मैं कौन नू अब जो ये अनुभव करने वाला भी परमाता बन के बैठा हुआ है तो वो उस पर बैठ दृष्टा स्वयं दृष्टा जो ये दो तत्व को देखने वाला जो व्यक्ति परमाता बन के देख रहा है विचार कर रहा है जीव बना हुआ इस काल को वह भी स्वयं दृष्टा द्र... परमार्थ तो स्वभाव आपना वो भी परमात्मा स्वरूप में पहुंच गया हम ब्रह्माष्टी पर पहुंचा हुआ है तो शरीर आदि का विवाद पृथ्वी आदि जगत का भी और ये जो जीवत्व का विवाद ऐसा करके अपना तत्व आशक्त चेता उसी परमात्मा ही जिसकी चित्ती चित्त आशक्त है विषयों में आशक्त नहीं है अब विषय नहीं चाहता है उसको तड़पन है परमात्मा के तरफ ही तड़पन है आशक्त चेता आशक्त चेतो यश्य सात चेता बाह्य हो गए बुद्धि उसका अर्थ हो बाह्य विषयों से व्यावृत हो गई बुद्धि जिसकी अंतर्मुखी वृत्ति चला गया ऐसा उसको कहेंगे यहां साधक वेदांत प्रसाद ऐसा होगा उसी को सिद्धि प्राप्त होनी वही सिद्ध होगा उड़ने वाला सिद्ध नहीं ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञानी को यहां सिद्ध बोलेंगे वेदांत में तस्वीन एवं तत्व उसी जो तत्व है पर रूप तत्व है परमार्थ परमार्थभूत वास्तविक वस्तु जो अधिष्ठान है कल्पित वस्तु का अधिष्ठानी वस्तु होता है परमार्थभूत वास्तविक वस्तु जो परमात्मा है प्रतिष्ठित तो जो तो प्रतिष्ठित है तत्व उसी में वो प्रतिष्ठित हो जाता है दृष्टा भी उसमें प्रतिष्ठित है उसी वस्तु में अब मैं जीव हूं नहीं बोलता मैं परमात्मा हूं तदर्शन देखना अन्य निष्ठा नहीं है अब किसी में आवश्यक नहीं है ऐसी तदर्शनिष्ठात उसी में उसी के देखने के लिए निष्ठा करने वाला हो ऐसा हो जाए स्वयं भी ये कहा पृथ्व्यादेर देहादेश प्रत्येक परमा तो संभवे है कथम अद्वैत निष्ठा सिद्धेत शंका आजादी महाराज पृथिव्यादि जो वस्तु है बाहर और देहादि शरीर शरीर देहादि से इंद्रिय है मन है बुद्धि है प्राण है देहादि थूल शरीर है ये सब बाहर के वस्तु भी सत्य है देहादि भी सत्य है ये शंका है पृथ्वी आदेर पंचभूत बाहर है पृथ्वी जलतेज वायु आकाश सत्य है कौन असत मानता है और देहादेश देहादी देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आदि इतर है ये भी प्रत्येक परमार्थ तो प्रत्येक में परमार्थ तो संभव है प्रत्येक वस्तु वास्तविक संभव है ये पूर्वादि की शंका है परमार्थ सब हो सकते हैं कथम अद्वैत निष्ठा सिद्धित उसके अद्वैत में निष्ठा कैसे सिद्ध होगी अद्वैत में कैसे आसक्त होगा चित्त उसका ये शंका हो गई तो इसको व्याख्या करते हैं बाह्यम करके भाष्य में कहा बाह्यम पृथ्वी आदि ऐसा कहा बाह्य माने पृथ्वी आदि वस्तु पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तत्व आध्यात्मिकम बाह्यम पृथ्वी आदि तत्व पृथ्वी आदि का जो स्वरूप और आध्यात्मिकम चत्वम आध्यात्म का भी स्वरूप शरीर आदि का आध्यात्मिक देहादि लक्षण जो देहादि स्वरूप है शरीर है इंद्रिय है मन है बुद्धि है प्राण है ये भीतर वाले हैं यह सब तत्व रज्जु सर्प रज्जु सर्पाधिवत स्वप्न मायादिपत असत इनके जो विचार दृष्टि से जाते हैं तो जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले पदार्थ होते हैं अथवा रज्जु सर्प आदि के समान होते हैं माने रज्जु में सर्प की कल्पना करना उसी प्रकार ये सिद्ध हो जाएंगे अभी तो हम विचार में नहीं है मान्यता में कल्पना में डूबे हुए हैं तो विचार दृष्टि से जाएंगे तो जाएंगे जो चाहे बाह्य हो चाहे आध्यात्मिक सब रज्जु सर्प आदि जैसे रज्जु में सर्प सत्य नहीं होता और उसी प्रकार जैसे स्वप्न माया मायादि स्वप्न एक पदार्थ सत्य नहीं होते जादूगर जो दिखाता है माया वो सत्य है क्या वो भी सत्य नहीं है जिस प्रकार ये तीन दृष्टांत दिया रज्जु सर्प स्वप्न माया माया मान जादू ठीक इसी प्रकार ये भी असत है जैसे वो असत है वैसे ये शरीर आदि इंद्रियादि भी असत है और बाह्य पृथ्वी आदि भी असत है असत असत करते है बंदा पुत्र जैसा नहीं है अनिर्वचन मिथ्या असत सब कर मिथ्या है क्यों कहते छांदो के सूत्र में कहा बाचार मन विचारों नाम धेम मृतिका इतने वत्य जितने भी कार्य वर्ग होता है जो बनता है वो कारण से अतिरिक्त नहीं होता रज्जु में सर्प बनता है तो रज्जु कारण है वो सर्प उस रज्जु से अतिरिक्त नहीं है जादूगर जो जादू दिखाता है वो जादू जादूगर से अतिरिक्त नहीं है में जो भी देखता है स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ठीक इसी प्रकार ये जो अनुभव करने वाला दृष्टा है उससे अतिरिक्त नहीं सिद्ध होते है माने कारण से कार्य अतिरिक्त हो नहीं पाता है जिसको हम घट घट बोलते हैं माने एक व्यवहार दृष्टि में घट करके व्यवहार कर रहे सिद्ध हो गया है किंतु विचार दृष्टि से जाएंगे उसके चारों तरफ नीचे भीतर जो भी देखेंगे क्या मिलेगा उसमें मिट्टी मिलना है एक कोने में मिट्टी है कण कण में मिट्टी है बाकी घटनाम की वस्तु नहीं है जब विचार दृष्टि से खो जाता है कोई भी चीज ऐसा ही है, है। अधिष्ठान के तरफ जब दृष्टि पड़ जाती है तो वस्तु कल्पित सिद्ध हो जाता है एक आत्मा च और आत्मा कैसा है वो असत नहीं हो सकता ये तो असत में चले गए किंतु तो आत्मा चबा व्यंतरोजो अपूर्वो अन्तरो अबा कृष्ण क्रिस, आकाशवत सर्वगत अजलो, आत्मा है सूक्ष्म निष्क्रिय तत्सतम स आत्मा तत्व ऐसा है भाई क्यों तत्म स आत्मा तत्वसी ऐसा आया पहले छांदो के ष्ठाध्याय में सदैव सौम्य दग्र आशित यहां से आरंभ होता है प्रगर्भ हे सौम्य हे प्रिय दर्शन ये जो इदम जगत वर्तमान में जो जगत दिख रहा है इसकी उत्पत्ति के पहले जाओ देखो अग्रे सृष्टि प्राक सृष्टि के पूर्व अवस्था में क्या था सदैव ही था इनके स्वरूप तो था नहीं। उत्पत्ति के पहले कोई वस्तु का स्वरूप होता है इदम जगत ये जो वर्तमान जगत है ये जगत इसके उत्पत्ति के पहले जरा विचार करो क्या था सत ही था एक वहां न तो स्वगत भेद है न विगत भेद है न विजातीय भेद है न सजातीय भेद है विजातीय भेद भी नहीं सजातीय भेद भी नहीं स्वगत भेद भी नहीं इसलिए एकम एवं तीन विशेषण लगाया है सब ही था तो तो उस प्रकरण में जब सदैव सौम्य सम्रे आश्रित करके प्रसंग चल पड़ा बीच में तीन दृष्टांत दिया माने एक मिट्टी के पात्र और मिट्टी का और लोहे के पात्र और लोहे का और एक सोने का पात्र और सोने का तीन दृष्टांत दिया उसको समझाने के लिए देखो मिट्टी से बने हुए जितने भी होते हैं अगर विचार दृष्टि में जाएंगे तो मिट्टी ही हो जाती है मिट्टी से अतिरिक्त सिद्ध नहीं होते अच्छा सोने से बने हुए जितने आभूषण होते हैं वो आभूषण सोना मात्र दृष्टि है उसके और विचार से जाएंगे तो जा सोना ही सिद्ध होता है आभूषण नाम के कल्पना है काली दूसरा लोहे के औजार जितने भी होते हैं वो सब लोहा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं लोहा ही है माने औजार कल्पित है लोहा सत्य है इस तरह से चलते हैं तो जहां ये जगत कल्पित है वही सत्य है सदैव सौम्य आश्र से चला फिर जगत कैसे कल्पना हो गई उसका कहा तीन कहा पृथ्वी जल तेज की उत्पत्ति बताए तत्तेज आशीर्षा आदि बाग्य दिया देने के बाद में आगे जा कर कहते हैं तत्सत वही जो सत्यब्द से पहले जिसको कहा था वही सत्य है शांत ऐसे बोलते हैं आखिर में प्रसंग आगे जाकर के वही सत्य है क्यों बाकी तो बाचार मणन विकार ओ नाम इसी के द्वारा समाप्त तो हो गए सब और होगा वो परमात्मा सत्य होगा ठीक है ना जगत का कारण जो होगा सत्य होगा ये समझेगा वो कहते हैं स आत्मा वो जो जगत का कारण है ना वही आत्मा है ऐसा कहा स आत्मा चलो वो आत्मा होगा कोई हम तो आत्मा नहीं वो आत्मा कोई होगा ऐसे समझेगा कहते हैं तत् तो मसी तुम वही आत्मा हो जो सृष्टि के पहले केवल सती था वही सत्य है और वही आत्मा है और वही आत्मा तुम हो ऐसा करके समझाया हुआ है शांति को यही कहना चाहते हैं। आत्मा त्रिकाला बाधित सिद्ध होता है इन श्रुतियों के द्वारा कैसा आत्मा च मान बाकी तो कल्पित है किंतु तो आत्मा कैसा है सवा यह भ्यंतरो वो कैसा है? बाहर भीतर उसका होता नहीं सर्वत्र है जो सर्वत्र होता है वो बाहर भी होता है भीतर भी होता है हमारा शरीर अभी इस कमरे के भीतर है बाहर नहीं है बाहर जाएगा तो भीतर नहीं होगा क्योंकि परिचिन वस्तु है आत्मा व्यापक है इसलिए बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है और न जाएते अज उत्पन्न नहीं होता शरीर की उत्पत्ति होती है आत्मा की उत्पत्ति नहीं है अज अज है अपूर्व माने उसके पूर्व कारण नहीं कारण रहित है वो जिसके पूर्व में होगा ना क्या होता है कार्य के पूर्व में कारण होता है अपूर्व स्वतः कारण को हटाया हुआ है उसका कारण नहीं बाकी वस्तुओं तो का कारण मिल जाएगा कि कि किसी का भी ढूंढेंगे कारण मिलेगा ये किसे बना अमुक चीज से वो किसे बना अमुक चीज से ऐसा चलता चलेगा आगे जाकर के निष्कारण सिद्ध हो जाएगा वही जाकर के विश्राम होना है अपूर्व अनंतर अंतर होता है आगे जाके होने वाला कार्य होता है वो कार्य भी नहीं न कारण कोटि में है न कार्य कोटि में है अब आइये बाहर भी नहीं हो कृष्णा सर्व, सर्वत्र व्यापक को कृष्ण बोले कृष्ण में यह कृष्ण है व्यापक है, है। संपूर्ण रूप में सकल रूप है आकाशवत सर्वगतः जैसे आकाश का अभाव कहीं नहीं होता है ठीक इसी प्रकार उस आत्मा का कहीं अभाव नहीं सर्वत्र है आत्मा बोलते तो है हम भी प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना हेमते प्रकट होई हो जाना मैं जाना बोलते हैं कि जाना है नहीं जाना है खाली बोलते हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो जाना मैं जाना मैं नहीं जाना क्या जाना प्रभु सर्वत्र है प्रेम से प्रकट होते हैं जाना है नहीं जाना है? बोलने के लिए व्यापक का अच्छा अज्ञात सूक्ष्म है ये जो चक्षुरादि का विषय नहीं बनता अति सूक्ष्म है या आकाश को भी आप चक्षुरादि का विषय नहीं बना सकते हैं आकाश अन्य पदार्थ है प्रत्यक्ष होता आकाश उसका जो कार्य है शब्द है शब्द का ग्रहण करते हैं हम और उसका गुण है वो आकाश का गुण है तो वो जो गुण है कहे ना कहे द्रव्य में रहेगा तो सारे द्रव्य में देखा शब्द रह नहीं सकता मे आयुगो ने तरीका बताई है आखिर में जाकर आकाश की सिद्धि होती है अनुमान से सिद्ध होता है प्रत्यक्ष नहीं होता जब भौतिक आकाश प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं किसी इंद्रियों के विषय नहीं बनेगा आकाश न तो सून करके पता लगेगा न चाट करके पता लगेगा न सुन करके कर पता लगेगा न देख करके कर पता लगेगा सू करके जब भौतिक आकाश भी प्रत्यक्ष नहीं होता तो फिर आत्मा कैसे होगा इसलिए सूक्ष्म कहा अति सूक्ष्म अच्छा जो विभु व्यापक होगा चल नहीं सकता वो परिचिन्न वस्तु यहाँ से वहां वहां से वहां हो जाता है व्यापक है आत्मा इसलिए अचल है निर्गुण कोई गुण नहीं है आत्मा सारे गुण निकल गए निष्ठ निर्गत गुणो यस्मार्थ जिससे गुण निकल गया कोई गुण नहीं निर्गुण आया वो तो, तो गुणों का आरोप करते निष्कलह अवयव नहीं आत्मा का कला मान अवयव जैसे ये शरीर का अवयव है हाथ है पैर है आंख है कान है मुख है ऐसा अवयव भी नहीं आत्मा निष्कलह नि कोई क्रिया भी नहीं होती है आकाश में या आत्मा में कोई क्रिया भी नहीं है निर्गता क्रिया यहा तो निष्क्रिय आत्मा निष्क्रिय है और यह सब श्रुतियों के तत्त श्रुतियों का उदाहरण देकर कहा तत्सत्यम स आत्मा तत्मसी इत्यादि छादों वही आत्मा है भाई ये इतने विशेषण लगाया गया है वही आत्मा है तत्सत्य में वही सत्य पदार्थ है और वही आत्मा है वही आत्मा तुम हो ऐसा समझाया है में यही कहते हैं तत्व होने से, से। अधिष्ठान है ये कल्पना का अधिष्ठान आत्मा सत्य है त्रिकाला बाधित है सिद्ध हो जाता है इतम तत्व इस प्रकार से तत्व जो अधिष्ठान ऐसा समझना शरीरादि भी कल्पित है और बाह्य पृथ्वी आदि भी कल्पित हैं। विचार से देखना इसी को विचार करना इसे को कहते मनन कहते हैं खाली श्रवण से काम नहीं विचार करो वेदांत तो विचार है ना को दीर्घरो प्रश्नोत्तरी में कहा है कि वह सदम तस्वीचारे सबसे बड़ा रोग क्या है ऐसा पूछा कि सागर एक बड़े रोग नहीं है सबसे बड़ा रोग क्या है पूछा वो दीर्घ रोग भे बसाद उत्तर दिया ये भव जन्म मृत्यु के चक्कर ही सबसे बड़ा रोग है जन्म, मरो जन्म जन्मो मरो अभी मनुष्य बना है आगे कर्म के आधार पर पता नहीं कुत्ता बनना बिल्ली बनना देवता बनना जो भी बनेगा मरा तो जन्म होगा जन्मेगा तो फिर मरेगा बस ये बड़ा रोग है ये दिन रात के समान है एक के बाद एक चल रहे क्यों ये जो तस्तना लंबा रोग है तो इसके लिए दवाई क्या है कहा विचार है वह वेदांत्यो का विचार यही है इसका औसत इस निष्कर्ष निकले हैं प्रश्नोत्तरी बहुत छोटा छोटी सी पुस्तक शंकराचार्य जी के बनाया हुआ प्रश्न भी है उत्तर भी है प्रश्नोत्तरी नाम है बहुत अच्छी अच्छी बातें है उसमें प्रश्न उठाना उत्तर देना साथ साथ प्रश्नोत्तरी नाम का है उसमें कई ऐसी बातें मिलेंगे आपको वो दीर्घ रोग का क्या है संसार दीर्घ रोग हो गया उसके औषधि क्या है वेदांत विचार मनन विचार माने मनन श्रवण के बाद मनन कहा तत्व दृष्टा इस प्रकार से उस आत्म तत्व को समझ करके अधिष्ठान को समझ करके जगत शरीरादि की कल्पना के अधिष्ठान को समझ करके तत्पी भूता वो अधिष्ठान स्वरूप होना स्वयं को अलग भी नहीं रखना फिर समझ गया पृथ्वी आदि से प, आत्मा अलग है और शरीरादि से भी अलग है वो अधिष्ठान है इसमें कल्पिता शरीर आदि और जीवत्व भी कल्पिता है इसने समझा समझना होगा तत्वी भूतत्व स्वरूप स्वयं भी होकर के जो तो देखने वाला विचार करने वाला दृष्टा वो भी विचार को छोड़कर अधिष्ठान स्वरूप हो जाए अहम ब्रह्माष्ट तत्व तत्व स्वरूप होकर स्वयं भी तराम तो देखो तो रम धातु क्रीड़ा अर्थ में होता है खेलने अर्थ में होता है राम धातु राम माने खेलता है रम क्रीड़ायाम खेलने अर्थ में धातु है आंग उपसर्ग लगा है घाय प्रत्येक आराम बनाने के लिए उसी में खेलता है वो क्योंकि उसे अतिरिक्त तो कोई है न अपने में खेलने वाला बाले कोई बाहर की क्रीडा नहीं हो सकती इसमें तात्पर्य है ना बाहिहर मणो पहले तो बाहर के विषयों से आनंद लेता था शब्द स्पर्श रूप गंध को चकता था स्वाद देता था आनंद मिलता था अब बाहर विषय खो गए क्या आनंद लेगा अपने में आनंद मिलता ना बाहर रमण बाहर खेलने वाला नहीं होता माना बाहर का विषय का विषय ही नहीं रहे तो क्या ग्रहण करेगा उस काल यथा अतत्वदर्शी जैसे अज्ञानी है बाहर के विषयों में खेलता है शब्द स्पर्श रूप गंध का चकता रहेगा स्वाद लेता रहेगा तृप्ति नहीं है अनेक जन्मों से स्वाद लेता रहा फिर भी तृप्ति नहीं हमारे पूर्वजी उसी को भोग के गए हम भी भोग रहे हैं हमारे अनुयायी उसी को भोगेंगे वो ज्यो का त्यों रहेंगे शब्द स्पर्श रूप्रस गंध ज्यो का त्यो है उनमें कुछ नहीं हुआ अब कितने भी भोग हो गए, वो घटते नहीं है सृष्टि के पूर्व में जितना बना दिया उतना रहेंगे इसलिए भर प्रेड ने कहा है, भोगा न भोगता भय भोगता इनको भोगने के लिए हम सोचते हैं हम भोगते हैं करके सोचते हैं वो तो भोगे नहीं गए जो क्यों है हमारे पूर्वजों ने जिसको भोगा हम भी उसी को भोग रहा है कोई शब्द स्पर्श रूप नहीं करता यही तो है और क्या है किंतु तो हम ही भोगे गए अब घंटी बजने वाली है उनको तो कुछ कर नहीं सके भोग न भुगता भय बेव भुगता कालो न या तो याता याता इतने साल हो गए करके कहते हैं साल चला गया बोलते हैं इतना साल इतना साल नहीं काल नहीं जाता कभी वो अपने स्थान पर बैठा हुआ किंतु तो हम ही चले गए इतने साल के हो गए कहते हैं साल के नहीं हम चले गए जितना साल हमारा कम हो गया तपो न तप्तम वयमे वपता तप को नहीं तपा सके हम स्वयं तप गए त्रिष्णा न जीर्ण वये ये कृष्णा को हटाने लगे लोभ हटाने लगे किन्तु लोभ तो बना ही रहा तो कभी जीर्ण नहीं कर सके दुड़िया नहीं कर सके वृद्ध नहीं बना सके हम भी वृद्ध हो गए ऐसे भय तिर जिरे कहा तो कहते यथाअतत्वदर्शी जैसे अज्ञानी कोई होता है कश्चित कोई अज्ञानी ऐसा होता है क्या होता है चित्तम आत्मात्वे ने मन को ही आत्मा समझ लिया है जिसने चित्तम मन जो मन है उसी को ही आत्मा समझ लिया है अज्ञान चित्तम आत्मत्वे न प्रतिबन्न आत्मा रूप से प्राप्त हो गया चित्त को ही आत्मा समझ रहा है कोई अज्ञान चित्तम चित्त चलनम अनुचलता चलिता है आत्मा अनुमान माने चित्त के चलने पर जो चलने वाला आता है शरीर शरीर को आत्मा मानने लग जाता है मन में संकल्प उदय होगा चंचल होगा जिस विषय का तो मन घसीट के शरीर को ले जाएगा आपको सर्कस देखने की इच्छा है बाजार में सर्कस वाला आया है आप बैठे थे माला लेकर के सुना सर्कस बस मन में जो एक संकल्प उठा सर्कस आया होगा माला को फेंक देंगे और वो मन आपको खींच करके ले जाएगा वहां तो पहुंचा देगा जितना प्रबल है कोई जैसे अज्ञानी है चित्त को मन को ही आत्मा समझ रहा है ऐसे अज्ञानी चित्ता चल, चित्त मनु, चित्त के चंचल होने के पश्चात चलितम आत्मान उस चल, चलने वाला आत्मा को है चित्त चल, चल। शरीर चलेगा उस आत्मा को मन मन्न मान उसी का आत्मा मानता हुआ तत्वाचलितम चलितम आत्मान कदाचित मन्य थे मैं तत्व से विचलित हो गया मन आत्मा था तत्व था उससे विचलित हो गया शरीर में आ गया ऐसा समझता है को आत्मा समझता है तो मैं विचलित हो गया तत्व से ऐसा समझता है प्रच्तोहम मैंने अपने तत्व से मन रूप आत्मा से मैं हो गया हूं फिसल गया हूं ऐसा समझता है आत्मतत्वादी आत्मतत्वादी दान इस समय में अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया हूं ऐसा मानता है वो भी स्वरूप नहीं था जिसको आत्मा मान बैठाता है उस समय अज्ञान ही समझता है कि शरीर बुद्धि में आ गया तो समझ में अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो, देह में आ गया ऐसा मानता है क्यों जब मन चंचल होगा तो शरीर चंचल चलेगा ही जिस विषय में मन में संकल्प आया मन उस शरीर को ले जाएगा घरछड़ करके होगा उस इंद्रियों के माध्यम से शरीर को घसीडेगा रूप देखने की इच्छा हो गई तो चक्षु के माध्यम से इसको खींचेगा रस का अनुभव करने का इच्छा हो गई तो जीववा के माध्यम से ले जाएगा रसेंद्र के माध्यम से शरीर को खींच के ले जाएगा जा एक ले जाएगा। मन में इतनी शक्ति है पहुंचाएगा तो शरीर से अलग हो जाता है समाहित एकाग्र हो जाता है जब जो अज्ञानी का मन कभी कभी हो जाता है तब तो क्या मानता है अब मैं तत्व में स्थित हूं प्रसन्न हूं ऐसा अपने को समझता इधानीम अश्मी तत्व भूत इस समय में अपने स्वरूप में स्थित हूं ऐसा समझता हूं कि तो स्वरूप में स्थित वो नहीं है मन को आत्मा मान बैठा है न तथा आत्मविद भवे कहना चाहते हैं तत्व तथित भवे आत्मविदा ऐसा न हो जाए कहीं तो आत्मा में रहे वो मन में न रहे मन को आत्मा न समझे नहीं तो प्रचलित तो। प्रचुत होने की संभावना है एक थिक, टिप्पणी एक दो तीन चार इधर एक में कहा अनु अनुलक्षी मन के द्वारा शरीर को लक्ष्य बना करके मन चंचल होने पर शरीर चलने लग जाता है अनुलक्षी निश्चित कृत्य मान निश्चित इत्यादि ऐसा निश्चय करके दो में, में कहा तत्वाद इत्यादि में कहा तत्वाद अहम आत्म तत्वाद इधानीम है ना प्रचु अहम मैं फिसल गया हूँ कहाँ से आत्म तत्व से मान तत्वा मैंने स्थलादि में जो स्वरूप आया तो स्थूल स्वरूप सुरु, मेरा स्वरूप है उससे मैं फिसल गया हूँ ऐसा मानता है इदानीम का अर्थ करते हैं कारश्यावस्था आया जो शरीर कार दुबला पतला हो गया ना बेच्यूत हो गया फिसल गया कमजोर हो गया ऐसा मानता है क्यों शरीर को आत्म मान गया मन के चंचल होने पर उस स्थिति ऐसा कहा चार में कहा समाहित होने पर भी क्या मानता है मैं प्रतिष्ठित हो गया अपनी स्थिति मानता मन समाहित होने पर कहा शास्त्रो प्रसार शास्त्र उपदेश आदि प्रसार विभाग शास्त्र उपदेश आदि कुछ सुनेगा तो फिर शरीर को अपना नहीं मानेगा मन में पहुंच जाएगा जैसे अज्ञानी होता है इस तत्वीभूता ने कहा इदानीम है जो अज्ञानी समझता जब मन में पहुंच जाता है तो मैं अपने स्वरूप में हो गया स्वरूप है है हो गया, ऐसा, है। हो गया ऐसा समझता है मन, मन समाहित होने पर किन्तु ब्रह्मभूत हुआ नहीं ऐसा न हो जाए न तथा आत्मभित भवेदास का उस प्रकार की विचारधारा न करे आत्मावेद क्योंकि ये सारे पृथ्वी तत्व का भी तत्व और अध्यात्म जगत का भी तत्व को समझ करके उसमें आत्म उसमें बैठे का एक और रूपत्व देखो भाई आत्मा में कम होना ज्यादा होना फिसलना होता नहीं है एक स्वरूप है हमेशा एक स्वरूप है आत्मा का उसमें चंचल होना समाहित होना कुछ नहीं बनता यही कारण है आत्मा एक रूपत्वा स्वरूप प्रचन्न प्रचंभ असंभवाच स्वरूप में स्खलन हो जाना स्खलित हो जाना प्रच्युति हो जाना असंभव है वो मान रहा है मैं फिसल गया हूं इसलिए अज्ञानी हूं सदैव ब्रह्माष्टमी अप्रचितो भवे हमेशा यही धारा बनाए रखे अहम ब्रह्माष्टी शरीर बुद्धि में आना ही फिसलना है हो जाना आप, पतन हो जाना सदैव निरंतर ब्रह्माष्टी अप्रचितो भवे नहीं अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार अप्रचित हो जाए कहा से तत्वा, तत्वा सदा अप्रचित आत्मदर्शनो भवे सदाथ होना चाहिए पाठ दत्सा भवे आगे तत्वाद और सदा ऐसा पाठ होना चाहिए आ, उल्टा सीधा कर दिया आगे पीछे कर दिया सब अप्रचित भवे तत्वात् कभी कभी नहीं हमेशा हमेशा अप्रचित रहे हम ब्रह्माष्टी की धारा बनाए रखे वृत्ति को छोड़े नहीं बस अप्रचित सदा अप्रचित आत्मा तत्व दर्शनो भवे नीति कभी भी फिसलने वाला नहीं आत्मा क्यों विभू है व्यापक है अपने एक रूप है वो ऐसे आत्मरूप में रहने वाला बजाय अभिप्राय है क्यों गीता के पंचम अध्याय में कहा है सुनी चाह पंडिता समर्शी न समदर्शी न माने समा ब्रह्म निर्दोष गीता में कहा निर्दोष है इसलिए ब्रह्म का नाम है समनाम है समम नाम है समान सम नहीं नाम है ब्रह्म का नाम है समु समर्शी न कहा हुए पंचम अध्याय जाकर विद्याभिनय सम्पन्ने ब्राह्मण गति ने सुनिचे जो सपा के पंडित समदर्शन ब्रह्म दर्शन ब्रह्म जो ब्रह्म दर्शन वाले पंडित होते हैं विवेकी वो सब में एक ही ब्रह्म को देखते हैं एक विद्या से विनय संपन्न ब्राह्मण हो उत उत्कृष्ट दिखाई पड़ता किंतु उनको एक ही दिखता है वहां ब्रह्म दिखाई पड़ता है सब विवेकी ब्राह्मण और गदी मानी गाय पूज्य है उसमें ब्राह्मण में गाय हस्ति हाथी में और सुनी चाहिए वह के चाह कुत्ता में और सुपा चांडाल में सब में क्या देखते हैं ब्रह्म देखते हैं समदर्शन वाले ब्रह्म दर्शन जो ऐसे वाले हैं वही पंडित होते हैं ब्रह्म दृष्टि जिनकी आ गई ये शरीर चाहे ब्राह्मण का शरीर हो चाहे गाय का शरीर हो चाहे चांडाल का हो चाहे कुत्ता का हो चाहे हाथी का कल्पित तो है कहा ब्रह्म में कल्पित अधिष्ठान को देखते हैं पंडित लोग पंडित माने कह पंडित संवे प्रश्नोत्तरी पंडित कौन होता है पूछा कहा सत और असत का विवेक ही कोई पंडित कहते विद्यालम सात असतो निवृत्ति ही प्रवृत्ति रहा सतो फलम ऐसा है विद्या का फल क्या होता है पढ़ने का फल आप वेदांत तो पढ़ते हैं विद्या असतो निवृत्ति अगर असत से निवृत्ति हो गई तो विद्या का फल मिल गया आपको और प्रवृत्ति राग से तदीक्षित फलम अगर राग है विषयों में प्रवृत्ति हो रही है तो क्या है अज्ञान का फल है प्रवृत्ति जो हो रही है विषयों में अज्ञान का फल है आत्मा अज्ञान है सिद्ध तो होता है विद्या फलम से असत और निवृत्ति ही विद्या का फल है असत से निवृत्त होना सब वस्तु में बैठ जाना अहम ब्रह्माष्टी में बैठना विद्या का फल है विद्या ज्ञान ज्ञान का फल वो है प्रवृत्ति रागस तदीक्ष राग बने अज्ञान का फल क्या है प्रवृत्ति है संसार के वस्तु में प्रवृत्ति होना होता है माने तो राग है वहां और तो अज्ञान है प्रवृत्ति रागस तदीक्षित तो फल हम उसका फल राग मने अज्ञान अज्ञान का फल प्रवृत्ति है ईश्वर की तरफ प्रवृत्ति है तो वो अज्ञानी है और आत्मा में बैठा है तो ज्ञानी है ज्ञान अज्ञानी का ही पहचान है अच्छा तो सुनिचय पंडित समदर्शी ने कहा और भी कहा त्रयोदश अध्याय में जाकर के कहा समेश भूतेषु तिषंत परमेश्वरम विनश्यत स्विनश्यंतम यह पश्यति सब पश्यती आग वाला तो वही है यह पश्यती सब जो ऐसा देखता है वही देखता है बाकी सब अंधे हैं त्रयोदश अध्याय में सीधा सीधा समम सर्वेश भूतेशु तिष्ठम परमेश्वरम् परमेश्वर जो है ना चाहे कुत्ते में हो बिल्ली में हो चुहा में हो मनुष्य में हो ब्राह्मण हो देवता हो को में। सब में बराबर बैठा हुआ है आत्मा को कोई भेद नहीं है शरीर आदि में भेद है कोई मोटा है कोई पतला है दो भी है आत्मा तो परमेश्वर है उसमें कोई भेद नहीं है समम सर्वेश्व भूतेशु सारे भूत मात्र में सम जो परमात्मा है तिष्टतम परमेश्वर में रहने वाला जो परमेश्वर है सम संग, समूप से रह रहा है सब में बराबर होके रह रहा है कहने की ब्राह्मण शरीर हो गया तो ज्यादा बैठ गया चांडाल शरीर में कम बैठ गया कुत्ते में कम है गाय में ज्यादा है ऐसा नहीं और भेदभाव नहीं है आत्मा समम सर्वेश भूतेशम परमेश्वर और विनश्यत सुनश्यंतम यह भूत तो विनाश होने वाले है उस काल में जो रहने वाला कौन रहता है विनाश में अधिष्ठान रह जाता है कल्पित वस्तु के विनाश काल में कौन बचता है अधिष्ठान अधिष्ठान परमेश्वर है सपश्यति। जो ऐसा देखता है अधिष्ठान दृष्टि जागता है वही देखने वाला है बाकी सब अंधे त्रयोदश अध्याय बात यही है समम सर्वेश भूतेशमेश्वरम विनश्यत स्विनश्यंतम य पश्यति सश्यति ऐसा त्रयोदश अध्याय जाकर कहा है गीता नंबर नंबर नंबर के पहले उसके मैने तत्व से प्रचुत हो गया अभी नहीं जब मन में जाएगा शरीर को आत्मबुद्धि मान रहा था मन के चंचल होने पर उसके बाद शरीर बुद्धि में आत्मा करके बैठा था फिर समाहित हो जाता है मन में उस काल में मैं तत्व से प्रचलित हो गया कहा से गया फूल शरीर को छूट गया मेरा इसको मान रहा था ना मन के चंचल होने से शरीर को आत्मा मान के बैठा था फिर समाहित होने पर शरीर खो जाता है तो उसका मैं फिसल गया फूल शरीर अलग हो गया ऐसा मानता है ऐसे में आत्मतत्व हाँ फूल शरीर को आत्मा मान बैठा था ना वो आत्म तत्व तो को शरीर को मान बैठा था उस काल में जब शरीर बुद्धि करके बैठा था फिर वो समाहित काल में मन so, में पहुंच गया यहां से फिसल जाता है वो तब मानता है ऐसा थूल शरीर समाहित के साथ में लेंगे तो मन से फिसलना थूल शरीर को दिखाना पड़ेगा और समाहित होते समय में स्थूल शरीर से फिसलना हो जाएगा उसके लिए दोनों तरफ से हो जाएगा ठीक है देखा किम तदय तत्व ये दोनों का स्वरूप क्या है तत्व आध्यात्मिक दृष्टवा तत्व दृष्टवा चाह्यता ऐसा बोला है आध्यात्मिक का क्या स्वरूप है शरीर आदि का और पृथ्वी आदि जो बाह्य है उनका क्या स्वरूप है ये प्रश्न उठा कि हम तब तत्व तत्व ये दोनों का स्वरूप क्या है आध्यात्मिक और बाह्य दोनों का स्वरूप क्या है तत्व तो क्या है त कहा रज्जु सर्पाधिवत स्वप्न मायादिवत असत इनका स्वरूप असत है अपने रूप से असत है ये जो शरीरादि हो चाहे पृथ्वी आदि हो अपने रूप से नहीं पाए जाते विचार में जाएंगे तो असत हो जाएगा अपने रूप से असत है एक असत इसलिए कहा दृष्टान दिया रज सर्पाधिवत और स्वप्न मायादिवत असत ऐसा कहा था बाह्य तत्व भी असत है आध्यात्मिक भी असत है ठीक है उक्त विकार जाते असत्य प्रमाण ये जो शरीरादि विकार हैं भाई पृथ्वी आदि भी विकार है कल्पित है विकार है शरीर आदि है इसमें असत होने के लिए प्रमाण देते हैं छंदों के का प्रमाण दिया भाचार मन विकारो नाम जितने भी विकार होता है कार्य वर्ग होता है केवल शब्द का आलम्बन होता है शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता है यह प्रमाण दिया छादों की स्मृति का प्रमाण दिया एक द्रष्टुर आत्मनोपी दृश्य प्रतियोगित्वा तुल्यम वाचारोहण इतिहास क्या हो कहते हैं जो दृष्टा है ना जो बाह्य और आध्यात्म को देखने वाला द्रष्टा वो भी तो दृश्य की अपेक्षा रखता है तब तो दृष्टा बनेगा दृष्टा बनने के लिए क्या चाहिए दृश्य चाहिए तो दृश्य के अपेक्षा रखने के कारण दृश्य के प्रतियोगी होने के कारण से क्या होगा वो भी तो वाचारोहण वहां भी लगेगा ये शंका आ तो उसका उत्तर देना चाहते हैं दृश्य प्रतियोगित्व आपका अर्थ है नंबर में कहा कि दृश्य सापेक्षित द्रष्टा बनेगा दृश्य की सापेक्षा से पिता कब बन तो अच्छा बनेगा पुत्र की अपेक्षा से पिता होता है तो पिता नहीं पुत्र सापेक्ष पितृत्व आता है ठीक इस प्रकार दृश्य की अपेक्षा से द्रष्टा होना है तो यह भी तो कल्पित ही होगा ये शंका है इसका उत्तर देते हैं आत्मा चि कहा आत्मा है ना आत्मा चबाह व्यंतरो हिजो अपूर्वो अंतरो अबाह कृष्ण आकाशवत सर्वगत सूक्ष्म अचलो निर्गम निष्कलो निष्क्रिय तत्सतम स आत्मा तत्व आत्मा ऐसी कल्पित तो नहीं होता असत नहीं होता ये कहा आगे भवतु परस्य आत्मा तत्त तत आगम वचन निर्देशात मुक्त लक्षण परमात्मा का तो होगा यह सब जितने भी विशेषण श्रुति ने दिया परमात्मा को जीव इसका तो नहीं हो सकता ना यह तो जीव जीव के शिव समान रामायण ऐसे बोलती है जीव का शिव के समान हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा तो पूर्वादी कदा भगवत पर आत्मना तुम उतने उतने जो आगम वचन प्रमाण है वो तो परमात्मा के लिए तो हो जाएगा किंतु उक्त तो लक्षण तो ये लक्षण सब घट जाएगा कौन ये जो सबाया बंतर ये अपूर्व अनपर इत्यादि जो भी कहा सब घट जाएगा परमात्मा तथा तो विद्रष्टुर आत्मनो न यथों के रूपत्तम दृष्टा आत्मा है आध्यात्मिक तत्व और बाह्य तत्वों को देखने वाला जो दृष्टा आत्मा है इसमें तो ये घटेगा नहीं श्रुति नहीं घटेगी ये क्षमता है क्या उसी को कहा सा आत्मा ऐसे करके बोल दिया वो जो इतने विशेषणों वाले से जिसको कहा था वो क्या है वो सत्य है और जो सत्य है वो कौन वो परमात्मा को लेकर बोला वो सत्य वही आत्मा है कहा जो सत्य होता है वो सत्य कौन परमात्मा और वही सत्य तत्सत्यम स आत्मा और आत्मा कोई और हो कहते तत्म से तुम वही आत्मा हो जो सत्य है वो आत्मा है और जो आत्मा है वो तुम हो माने ये भी उससे भिन्न होता ही नहीं ये की की है ये छांदो की प्रक्रिया है एक तत्सत्यम स आत्मा इत्यादि बता रहे तत्व से कहा ठीक है मैंने विशेषणा तो प्राचीना आगम पाता अपन रुक्ता देखो तो विशेषण कुछ पुनरुक्ति जैसे लग रहा है किंतु तो एक ही श्रुति का नहीं है तत्त श्रुति का है एक, एक ही छंदो का मंत्र पद समझ रहा है इसको इसलिए पुनरुक्ति नहीं समझना कहीं ऐसा आए तो पुनरुक्ति नहीं समझना भिन्न भिन्न श्रुति का है उदाहरण ये कह रहे हैं विशेषणी इत्यादि का जो विशेषण दिए गए हैं श्रुति में चित्त में दिए गए सवाहिया अंतरो जो अपूर्वो अन्तरों अवाह्या इत्यादि कहा यह सब जो कुछ कहा ये विशेषण जितने भी लगाए है स्त्रुति में प्राचीन पूर्वोक्त विशेषण जितने भी हैं तत्त तत आगम उपता भिन्न भिन्न भिन श्रुतियों उद्धारण कर लिया हुआ तीन और पुनरुक्ता इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं आने वाली है एक ही एक ही वाक्य में ऐसे आता तब तो, तो पुनरुक्ति दोष की संभावना थी और दोष की संभावना नहीं कहा सात नंबर की टिप्पणी कहते हैं एक वाक्य उपाता नाम ही उत्पादनाम पौनरुक्त बहुत एक ही वाक्य में आए हुए समान अर्थ वाले शब्द यदि हो तब पुनरुक्ति मानी जाती है एक ही वाक्य में समान अर्थ वाले शब्द दो तीन प्रयोग कर दिया जाए तो पुनरुक्ति कहेंगे पिष्ठ पेषण आटे को पीछने से क्या फायदा एक ही बात को बार बार बोलने से क्या फायदा पुनरुक्ति दोष है वक्ता में दोष है अगर एक ही वाक्य में आता तो दोष माना जाता है यहां भिन्न भिन्न श्रुतियों का है उदाहरण दियानि नहीं है द्वितीय का आधा भाग तत्वीभूत सदारामस्तवाद अप्रचित भव्य कालिका का जो उत्तरार्ध भाग है उसकी व्याख्या करते होता इतम इत्यादि का भाष्य में इतम तत्व दृष्ट बाह्य तत्व को देखकर के तत्वी स्वयं भी तत्वस्वरूप होकर के आध्यात्मिक तत्व और बाह्य तत्व को देखने वाला जो तो दृष्टा था वो भी तत्वस्वरूप होकर के परमात्माप के साथ एकत्व तो हो करके याद है तत्वीभूत तदाराम उसी में रमण करने वाला हो जाए वो न बाह्य रमण अब बाह्य विश्व में रमण करने वाला नहीं पहले जो अतत्व भूत था अपने को भिन्न मानता था उस काल में बाह्य विश्व में आनंद लेता था अब नहीं न बाह्य रमण यथा यथातत्वदर्शी का स्थिति है अतत्वदर्शी होता दृष्टांत देंगे ठीक हो देंगे आत्मारामत्व कथम आत्माराम कैसे आएगा उसमें आत्मा में आराम कैसे करेगा आत्मा में कैसे खेलेगा उत्तर दिया विषय आत्माराम तब हो सकता है बाह्य विषय आशक्ति को त्याग करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध न जाने कितने बार लिया है प्रातः काल से अभी तक कितने बार ले चुके हैं पहली बार से ले रहे हैं तृप्ति नहीं अनंत जीवन चला गया किसी भी योनि में हम गए इन्हीं भोग करते रहे कोई भी हम विषय आर्जन करते हैं या तो शब्द के लिए या स्पर्श के लिए या रूट के लिए या गंध के लिए या रसुआ के लिए यही होता है उसका भी अंतिम परिणाम क्या होता है इनका भो, भोग उपभोग में भी सुख या दुख तो ही होता है भोग माने नई आयको ने कहा सुख दुख अन्य तरह साक्षात भोग है सारा विषय कोई भी विषय लीजिए अंतिम परिणाम निचोड़ यही होगा जैसे दूध का साराश क्या निकलता है घी अंत में ठीक इसी प्रकार कोई भी विषय को लेकर आइए या तो अंतिम में हाथ में लगेगा सुख या दुख यही होगा तो ये कहते हैं बाह्य विषय जो बाह्य विषय की आसक्ति को त्याग करके आत्मा राम कब होता है वो उत्तर दे रहे हो प्रत्येक आत्मा पर उस काल में आत्मा में ही तृप्त है वो बाह्य विषय में आत्मा में ही तृप्त है जो कुछ पाना था पा लिया जो कुछ करना था कर दिया ऐसे ऐसी कृत्य अवस्था में कृत्ट, कृत्ट है ये कहा न बाह नो कहा तत्वात अप्रचित भवे चतुर्थ पाग है उस आत्म तत्व से प्रच्युत न हो फिसले नहीं शरीर बुद्धि में न आए ऐसा जो कहा था द्या, इसको अभाव हाँ व्यति दृष्टांत देकर के कहते हैं जैसे अतत्वदर्शी फिसल जाता है अज्ञानी उस प्रकार में हो जाए ये कहा व्यतिरिक दृष्टांत है अन्य दृष्टान्त नहीं व्यतिरिक दृष्टान यथा इत्यादि कहा यथा कश्चित अतत्वदर्शी देख कोई ऐसा व्यक्ति है अज्ञानी है आत्माभाव पे पहुंचा नहीं है जैसे बौद्धाधि मन को ही आत्म मान के चलने वाला एक पक्ष है ऐसा कई है चार बाग में मन को आत्मा मानने वाला चार बाग विशेष एक मन को आत्मा मानता है चार बाग सोचे फूल शरीर को आत्मा मानने में हम हार जाएंगे क्यों तो फूल शरीर है मृत शरीर भी थूल शरीर है चैतन्य तो है न तो फिर उन्होंने सोचा इंद्रियो को आत्मा मान लो इंद्रिय चली गई मृत शरीर में क्यों आत्मा चला गया इसलिए माने तब भी नहीं हो पाया अगर इंद्रिय को आत्मा मानते हैं पहले बद्रीनाथ का दर्शन करके आया था कोई व्यक्ति आंख थी काला में अंधा हो गया तो वो जो बद्रीनाथ के दर्शन का दृश्य का याद होता है कि नहीं ना अंधा होने के बाद वो सकता है दर्शन करता एक होना चाहिए दर्शन चक्षु और स्मरण काल में नहीं है तो दूसरे का अनुभव दूसरे को स्मरण हो नहीं सकता चक्षु आदि इंद्रियों को आत्मा मानने पर भी एक दोष और है नहीं हो पाया तब तीसरे और ऊपर के आया चाहते मन को आत्मा मान लो मन तो है ना बद्रीनाथ देखते जिसमें मन है और अभी अंधे काल में मन है मन आत्मा ऐसा मन को आत्मा मानने वाले आ गए ऐसा है <coughs> यथा इत्यादि कहा अतत्वदर्शी छेद्छेद कर देना कहा यथा वहाँ सवर्ण दीर्घ किया हुआ है यथा तत्वदर्शी ऐसा नहीं यथा अतत्वदर्शी ऐसा समझो ये कहा आत्मविदो न अव्यवस्थितम आत्मदर्शनम इत हेतु उनके जो आत्मदर्शन है अव्यवस्थित है कभी मन में होता है कभी शरीर में होता है ज्ञानी किंतु आत्मविदता का आत्मदर्शन अव्यवस्थित नहीं होता व्यवस्थित होता वो एक ही आत्मा में आत्मबुद्धि करके बैठा है वो कभी मन में आत्मबुद्धि करते हैं कभी शरीर में आत्मबुद्धि करते हैं ऐसा नहीं है ता, आत्म नहीं कहा आत्मना <coughs> कहा आत्मना एक रूप आत्मा सदैव एक रूप है कभी आत्मबुद्धि कभी शरीर बुद्धि दो दो आत्मा हो नहीं सकता उसके तो कभी मन को आत्मा मानता कभी शरीर को आत्मा मानता था अज्ञान ऐसा नहीं है आत्मा एक ही स्वरूप है स्वरूप प्रत्यय वाला असंभवाद से वहां से फिसलना संभव ही नहीं एक ही रूप उसका ठीक <GThen> है सती स्वरूपे स्वरूपात प्रच्युतर अप्रसक्त तत्प्रसंते आत्मा है सती स्वरूप सप्तमी है माने सत्स्वरूप आत्मा में स्वरूप स्वरूपात प्रच्युतर अप्रसक्ता अपने स्वरूप से प्रच्युत होने की प्रस प्राप्ति ही नहीं है उग्रवादी संख्या कहता है प्रसक्ति नहीं है इसलिए तब परिचे तो उस अच्छुत भव्य करके उस निषेध किया प्रच्युत हो यह ठीक नहीं है तो आत्मा में प्रच्युति होने की संभावना ही नहीं है निषेध तो होगी प्रच्युति होने की संभावना हो तब कहना पड़ेगा अप्रचित भवित प्राप्त हो सत्य में प्राप्ति होने पर ही निषेध किया जाता प्राप्ति नहीं हुआ प्रच्युति होने की फिर निषेध क्यों किया अप्रच्युतो भवित करके नए समास लगा दिया तो क्यों ऐसा किया कार्य में शंका आ गई तो इसके उत्तर देना चाहते हैं कि सदैव ब्रह्माष्ट अप्रचित यह है यह निरंतर एक ही वृत्ति में रहे हम ब्रह्माष्ट यही है अप, अप्रच्य हम देहवास में ऐसा आ जाएगा तो प्रचिति हो गई बात इतनी है हम ब्रह्माष्ट में रहना इसके लिए कहा अप्रचित बनेगा सदा एक ही वृत्ति बनाने बनाए रहेगा अवेद अच्छा। सदा अप्रच्युत आत्मदर्शन जो अप्रच्युत आत्मा उसी के दर्शन वाला हो जाए ये स्वरूप आत्मा, आत्मा है उसी के दर्शन करने वाला हो जाए, वस्तु ना सदा एक रूपत्व स्मृति में उदाहरण थी जो आत्म वस्तु है हमेशा एक ही स्वरूप है इसके लिए गीता भगवती गीता स्मृति का उदाहरण देते हैं सुनी चय के पंडिता समदर्शिना ऐसा कहा है माना माने आत्मदर्शिना ब्रह्मदर्शिना सम का अर्थ ब्रह्म निर्दोष ब्रह्मा ब्रह्म निर्दोष है इसलिए सम नाम है उसका इसलिए ज्ञानी लोग में स्थित है ऐसा अच्छा सुनिचय इत्यादि ठीक है समदर्शिना माने क्या है समदर्शी का अर्थ क्या है कहते हैं समदर्शिना माने सदा एक रूप दर्शिना निरतर एक स्वरूप जो आत्मा वस्तु उसी को तो देखना ही जिसका स्वभाव हो गया एक वस्तु द्रष्टुम शीलम ऐसा समी सुनिय प्रत्यय सुगंध उपद रहने पर सुबंध उपद होने पर जाति वाचक नहीं होना चाहिए वहां भूल गया सदा एक रूप वस्त्र पंडित है नान्य वही पंडित है सदा निरंतर आत्मदर्शन जिनको होता है वही पंडित है स्वरूप अप्रत्यवने चमृतिम दर्शये स्वरूप से अप्रत्य न मैने फिशल इसमें क्या दिखाते हैं स्मृति और दिखाया समम सर्वेश भूतेशमेश्वरम प्रसिद्धि गीता के त्रयोदश अत्याय तत्र ही विन अविनाश अभिनश्यंतम यदि स्वरूप अप्रच अप्रच्यपन होता उस काय श्लोक में गीता के त्रयोदश अध्याय जो ये उदाहरण दिया उसमें उत्तरार्थ है विन अविनाश अभिनतम ऐसा उत्तरार्थ है तो वहां क्या है वो विनश्यु अभिनतम जो पद आता है उसका क्या अर्थ होता है स्वरूप अप्रचन स्वरूप से फिसलना नहीं अपने स्वरूप में रहा क्योंकि वही एक आत्मा है विनाश तो हो रहे हैं शरीर आदि बदल रहे हैं जा रहे हैं किंतु तो उसका कोई वो फिसलता नहीं वो अपने रूप में है अने आत्मा रेल के लाइन जैसा है कितने रेल आते हैं जाते हैं चलते हैं लाइन जो है। वैसे कितने शरीर आ गए और चले भी गए चल रहा है विनशतु अभिनश रेल जैसा नहीं है रेल के लाइन जैसा बस मैं कितने आए कितने गए पैसेंजर गाड़ी भी आती है एक्सप्रेस पे आती है राजधानी भी है आए और गए यहाँ बड़े बड़े आए छोटे आए सब आए कितने आए कितने बार आए चौरासी लाख योनिया साहब आए और गए यहाँ कुछ नौकतों पर सोने में कितने जेवर बनते कितने बार बनते हैं जेवर क्या क्या जेवर बनते हैं किन्तु सोना जौकत है सोना का कुछ नहीं होता वो जेवर आते हैं और जल जाते हैं गला दिया जेवर चला गया बना दिया तो जेवर बन गए सोना तो ना गला ना जेवर बना कुछ तो ऐसा है बिना बिना क्या है वहां जेवर और सोना जो है अभिनश्यत है ठीक इसी प्रकार समय हो गया आगे फिर देखेंगे ओ भद्रम कर्णे सर्मादेवा भद्रम पशेमार्षिगजप्रा स्थिदंडेस्त स्थित शेरितम श